संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व गरुण का अमृत लेकर आना और विनता को दासी भाव से छुड़ाना उग्र सवाजी कहते हैं सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुण ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है उसकी धार तीखी है उससे सहस्त्रों अस्त्र उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है उसका काम ही था अमृत की रक्षा गरुण जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस पड़े अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त है उनकी लपलपाती जीभें चमकती आंखें और अग्नि किसी शरीर कांति थी उनकी दृष्टि से ही विश्व का संचार होता था गरुण जी ने धूल झोंक उनकी आंखें बंद कर दी चोचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहाँ से उड़ चले उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ मनचाही वस्तु मांग लो गरुण ने कहा भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु गरुण ने कहा मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ मुझसे कुछ मांग लीजिए भगवान ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ गरुण ने ऐसा ही होगा कह कर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की अब तक इंद्र की आँखें खुल चुकी थी उन्होंने गरुण को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर कर वज्र चलाया गरुण ने वद्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल कोमलवाड़ी से कहा इंद्र जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है गरुण ने अपना एक पंख गिरा दिया उसे देख लोगों को बड़ा आनंद हुआ सब ने कहा जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा धन्य है यह पराक्रमी पक्षी उन्होंने कहा परिक्ष पक्षीराज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में कितना बल है साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ गरुण ने कहा देवराज आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे बल के संबंध में क्या बताऊँ अपने मुंह से अपने गुणों का बखान बल्कि प्रशंसा सत्पुरुषों की, की दृष्टि में अच्छी नहीं है आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूं कि पर्वत वन समुद्र और जड़ सही सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ इंद्र ने कहा आपकी बात सोलहों आने सत्य है आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे गरुण जी ने कहा देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा लाइए इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा गरुण मुझसे मुँह मांगा वर ले लो गरुण को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया उन्होंने वर मांगा ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु इंद्र से विदा होकर गरुण सर्पों के स्थान पर आए वहीं उनकी माता भी थी उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा यह लो मैं अमृत ले आया परंतु पीने में जल्दी मत करो मैं इसे कुछों पर रख देता हूँ स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना अब तुम लोगों की कसना अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है सर्पों ने स्वीकार कर लिया जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए तब इंद्र अमृत का कलश उठाकर स्वर्ग ले आए मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था उन्होंने समझ लिया कि हमने विनता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है फिर यह समझकर कि यहां अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया ऐसा करते ही उनके जीभ के दो दो टुकड़े हो गए अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा अब गरुण कृतकृत्य क्रित होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे ये पक्ष राज हुए उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई